श्रीमदभागवत पुराण दसम स्कोध्यालबे ची सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी मां बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे दावा नल से उनको बचाना प्रलंब को मारना इत्यादि सब का वर्णन किया गोप वृद्धा स गोप्य तदुपा देव प्रव रहो कृष्ण राम हो व्रजम बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपिया भी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 आकाश में नीले और घने बादल घिर घिर आते बिजली लगती। बार बार गड़ सुनाई चंद्रमा और तारे ढके रहते इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मस्वरूप होने पर भी गुणों के ढक जाने पर जीव की होती है अष्टौ निपीतम यद भूम्यामय वशो परजन्य काल आगते सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से आठ महीने तक जल का कर ग्रहण किया था अब समय आने पर वे अपने किरण करों से फिर उसे बांटने लगे तड़ित महामेघा चंड स्वे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 तब पुष्ट हो जाता है। निशा मुखे ग्रह यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलो जुगे। वर्षा के सायं काल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता परंतु जुगनू चमकने लगते हैं जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं शत्वा जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं देह द्रवि सम्पदः छोटी छोटी नदिया जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सुखने को आ गई थी वे अब उमड़ घुमड़ अपने घेरे से बाहर बहने लगी जैसे अजितन्द्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है हरभी हर पृथ्वी अच्छा पर कहीं कहीं हरि हरि घास की हरियाली थी तो कहीं कहीं वीर बहुतियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफेद कुकुर मुत्तों के कारण वह सफेद मालूम देती थी इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना क्यों क्षेत्री सी कर्षका नाम बुधम दापम च दयाधीन अजानता सब खेत से भरे पूरे लहलहा रहे थे उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के के फूले न न समाते थे। परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे जलस्थक लोक नौ नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं शरिदे संगत चक्ष अप अपम काम गुणयुग यथा वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यो ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था अब नदियों के संयोग से, से वह और भी क्षुब्ध हो उठा ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है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 तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं यद्यपि बादल बड़े लोकों पकारी हैं फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी भाव से नहीं रहती हेंद्रम व्यक्ते आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्र धनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसी सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की न कीद्यपि चंद्रमा की उज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता मेघागमो सवि प्रत्यन दिखंडा यथातिथना बादलों के सुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था वे अपने कुहक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 काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं निर्विद्यंत जलो घए निर्भिध्य वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़े टूट फूट जाती है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 भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भी आनंदमग्न है वृक्षों की पंक्तियां मधु धारा उड़ेल रही हैं, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर जर रहे हैं, उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। क्वित बनस्पति क्रोड़े गुहायाम चाभते निर्विश्य भगवान् रे मे कंद मूल जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते दध्योदनम समानीतम् शिलायाम शांत के कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि के साथ खाते साथ परिशंश चर्वतो मिलते क्षणान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 और बार बार उनकी प्रशंसा करते एवं निवसतो तस्मिन राम के निवसत नीलाम इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई अब आकाश में बादल नहीं रहे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 जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ बान प्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है सर्वस्व जलदास यथात शांता मुक्त किल विषाह बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांत से सुशोभित होने लगे ठीक वैसे ही जैसे लोग पर लोग स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छुटे हुए परम शांत सन्यासी शोभामान तो होते हैं गिर मुभचुस्तो कचिन शिवम यथा ज्ञान मृतम काले ज्ञानते न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 छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इन गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है जैसे कुटुम्ब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण छीड़ हो रही है चरास्तापम कजम यथा दरिद्र कृपण थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य के प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी जैसे अपने इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटंबी को तरह तरह के ताप सताते रहते हैं धीरा सनय सनय पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगी ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ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 सत्व गुणी चित्त अत्यंत सोभामान होता है वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगा लगा अखंड मंडलो शशि यथा राजदपति कृष्णो विष्णु विष्णुचक्रवृतो भवि परीक्षित जैसे पृथ्वी तल में यदवंशियों के बीच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 शरद ऋतु में गवे हरिणिया चिड़िया और नारिया ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं उदृहस् सूर्योत्थान कुमु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 मुनेन यथा काल आगते साजना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं वैसे ही वैश्य संयासी राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए इसी श्रीमद्भागवते महापुराणे वारमहस्याम सहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे प्रवणस्तर वर्णनम नाम विंशतितमोध्याय